श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र नाथ की शिक्षा नरेंद्र नाथ की साधना पाश्चात्य दार्शनिक ने अपने दर्शन ग्रंथ के उपसंहार में लिखा है संसार के नियामक ईश्वर है इस सत्य सिद्धांत का आभास मात्र पाकर मनुष्य की बुद्धि निरस्त हो जाती है परंतु ईश्वर का स्वरूप क्या है इस विषय को प्रकट करने की शक्ति उसमें नहीं है अतः दर्शन शास्त्र की वही इसी है और जहाँ दर्शन के समाप्ति है वहीं से आध्यात्मिकता का प्रारंभ है हेमिल्टन का यह वक्तव्य नरेंद्र को बहुत पसंद था और बातचीत के प्रसंग में समय समय पर वे हमारे सम्मुख इसका उल्लेख किया करते थे साधना में संलग्न होने पर भी नरेंद्र ने दर्शन ग्रंथों का अध्ययन नहीं छोड़ा था अतः उन दिनों वे ग्रंथ अध्ययन ध्यान और संगीत में अधिक समय बिताया करते थे ध्यान अभ्यास के एक नवीन मार्ग का उन्होंने उसी समय से अवलंबन किया था हमने बताया है कि साकार या निराकार किसी भी ढंग से ईश्वर का चिंतन क्यों न किया जाए मनुष्य के धर्म और गुणों से भूषित करके उनका चिंतन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है इस बात को समझने के पहले नरेंद्र ध्यान करते समय ब्राह्म समाज के नियम से निराकार सगुण ब्रह्म के चिंतन में मन को नियुक्त रखते थे ईश्वरीय स्वरूप की वैसी धारणा भी मनुष्य की कल्पना से दूषित जानकर उन्होंने जब अब ध्यान के उस अवलंबन का भी परित्याग कर दिया और यह प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर आप अपने सत्य स्वरूप के दर्शन का मुझे अधिकारी बनावे वे अपने मन से सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर निवात निष्कंप दीपशिखा की भांति उसे निश्चल रखकर अवस्थित रहने के लिए अभ्यास करने लगे थोड़े ही दिन के इस अभ्यास से नरेंद्र का सैयद चित्र यहाँ तक निमग्न हो जाता था कि उन्हें कभी कभी अपने शरीर और समय तक का ज्ञान नहीं रहता था घर के दूसरे लोगों के सो जाने पर अपने कमरे में ध्यान करते हुए उनकी अनेक बातें भीत जाया करती थी ऐसे ध्यान के फलस्वरूप एक दिन नरेंद्र को एक दिव्य दर्शन हुआ प्रसंगवश उन्होंने एक दिन वह अनुभव हमें निम्नलिखित रूप से बताया था अवलंबन शून्य करके मन को स्थिर रहते समय अंतर में एक प्रशांत आनंद की धारा प्रवाहित होती थी ध्यान भंग होने पर भी उसके प्रभाव से नशे में विभोर रहने के भाव में बहुत समय बीत जाता था इसलिए एकाएक आसन छोड़कर उठने की इच्छा नहीं होती थी ध्यान के अंत में एक दिन उसी प्रकार से बैठे रहते समय देखा दिव्य ज्योति से कमरे को पूर्ण करते हुए एक सन्यासी मूर्ति एकाएक आविर्भूत होकर मेरे सामने कुछ दूर पर खड़ी हो गई उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र हाथ में कमंडलों और मुखमंडल पर एक ऐसा स्थिर प्रशांत तथा सब विषयों पर उदासीनता युक्त अंतर्मुखी भाव था कि उसने मुझे विशेष रूप से आकृष्ट करके स्तंभित कर दिया मानो कुछ कहने के अभिप्राय से मेरी ओर देखकर वे दे धीरे धीरे बढ़ने लगे भय के कारण मैं इतना अधिक अभिभूत हो गया कि तुरंत किवाड़ खोलकर बाहर निकल आया दूसरे ही क्षण मन में आया कि इतना डर किस बात का साहस बटोर का सन्यासी की बात सुनने के लिए मैं पुनः कमरे में प्रविष्ट हुआ परंतु बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वे दिखाई नहीं पड़े मैं दुखित चित्त से सोचने लगा उनकी बात न सुनकर भाग जाने की दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई सन्यासी तो मैंने अनेक देखे हैं किंतु ऐसे अपूर्व श्रीमुख का भाव किसी में कभी नहीं देखा वह चेहरा मेरे चित्त पर सदैव के लिए अंकित हो गया है हो सकता है कि मेरा भ्रम था किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध देव के पवित्र दर्शन प्राप्त कर मैं उस दिन धन्य हो गया था